लेसन फोर पेज नंबर फोर्टी थ्री मैं चलता हूँ चलती हूँ तू चलता है चलती है वह चलता है चलती है हम चलते हैं चलती हैं तुम चलते हो चलती हो वे चलते हैं चलती हैं पेज नंबर फोर्टी फोर मैं रोज़ दफ्तर जाता हूँ बच्चा प्यारा होता है यह बच्चा प्यारा है राम दिल्ली में काम करता है वह भारत में रहता है सीता खाना खाती है मैं अभी चलता हूँ हम अभी चलते हैं वह भारत में नहीं रहता सीता और कमला खाना नहीं खाती पेज नंबर फोर्टी फाइव मैं चलता था चलती थी तू चलता था चलती थी वह चलता था चलती थी हम चलते थे चलती थी तुम चलते थे चलती थी वे चलते थे चलती थी पुराने जमाने में एक राजा रहता था पिछले साल हम रोज यहाँ खेलते थे उन दिनों मैं कोलकाता में रहता था बचपन में वह फल खाता था वे लोग सवेरे जल्दी उठते थे पेज नंबर फोर्टी सिक्स उन दिनों वे लोग यहाँ खेलते और खाना खाते उसके बाद शराब पीते और रात भर नाचते मैं चल रहा हूँ चल रही हूँ तू चल रहा है चल रही है वह चल रहा है चल रही है हम चल रहे हैं चल रही हैं तुम चल रहे हो चल रही हो वे चल रहे हैं चल रही हैं वह अभी आ रहा है मैं स्कूल जा रहा हूं, वे खाना खा रहे हैं हम रेडियो पर समाचार सुन रहे हैं पेज नंबर फोर्टी सेवन मेरा बच्चा आजकल हिंदी पढ़ रहा है हम कल भारत जा रहे हैं मेरी बहन आज शाम को मसूरी जा रही है तुम कल कहाँ जा रहे हो मैं चल रहा था चल रही थी तू चल रहा था चल रही थी वह चल रहा था चल रही थी हम चल रहे थे चल रही थी तुम चल रहे थे चल रही थी वे चल रहे थे चल रही थी पेज नंबर फोर्टी एट वह चल रहा था मैं चिट्ठी पढ़ रहा था वे खाना खा रहे थे हम समाचार सुन रहे थे बच्चे मैदान में खेल रहे थे पेज नंबर फिफ्टी टू अभी उठना कम करना किला खाना चलना जमाना जाना दिन नाचना पिछला पुराना फल बहन भरना मिठाई मैदान रहना रात भर रेडियो लोग शराब सबेरा साल सुनना, हिंदी आजकल और कमला काम कोलकाता खेलना चिट्ठी जल्दी जी देर पढ़ना पीना प्यारा बचपन बाद मसूरी मीठा यहाँ रात राम रोज़ वहाँ शाम समाचार सीता हमेशा